स्मृतपुरा कर्णा नमा भगवत्त शंकरोकंक शंकर शंकर सूत्र के तृतीय अध्याय पूरा हो गया था ब्रह्मसूत्र में चार अध्याय है चार पाद है एक एक अध्याय में इस प्रकार सोलह पाद है और बयानबे अधिकरण है 92 टू अधिकरण और उसमें 555 सूत्र हैं तो इन पांच सूत्र में तृतीय अध्याय तक चार सौ छिहत्तर सूत्र तक हो गया है 477 तक हो गया अब शेष जो है अठहत्तर सूत्र बाकी है चतुर्थाध्याय में इतने ही सूत्र है चतुर्थाध्याय में चार पाथ जैसे सभी में है दर्दी चार पाथ है तो अध्याय को समन्वय अध्याय नाम रखा था क्योंकि उसमें वेदांत का समन्वय पूरे वेदांत शास्त्र का एक ही अर्थ है ब्रह्म ही सत्य है और ब्रह्म ही सभी का कारण है इसलिए वो समन्वय अध्याय था उसके बाद उस अध्याय में सांख्यादि सिद्धांतों का प्रतिवादियों का विचार हुआ था उसी को आगे करते हुए प्रतिवादियों का उत्तर दिया द्वितीय अध्याय अविरोध अध्याय कि विरोध का परिहार जब ब्रह्म को ही सृष्टि का परम कारण माना तब तो विरोधियों ने उस पर शंकाए की विवाद किए तो उन सब का उत्तर अविरोध अध्याय में दिया तो जब सिद्धांत स्थापित हो गया विरोध का परिहार हो गया तो उसके बाद तृदी अध्याय में साधन के संबंध में विचार किया था अनेक प्रकार के साधन साध्य और साधनों का भेदाभेद और उसमें भी कोई पूर्व पक्ष है तो उसका उत्तर एकदेशी मतों का खंडन इत्यादि साधना अध्याय में विस्तार से आपने सुना विशेष करके तृदीय पाठ चतुर्थ पाठ अब साधन पूरा होने के बाद में फल आता है तो अध्याय का नाम फलाध्याय तो यहां मुख्य फल जीवन मुक्ति विदेह मुक्ति इनके संबंध में विचार करेंगे और उसी के साथ ही कुछ विशेष साधनों का या जैसे कि अहंक्रह उपासना समष्टि प्राणोपासना ब्रह्मलोक प्राप्ति क्रम मुक्ति इन सबका भी विचार यहां है, और जो आंतरिक साधनों में वेदांत के विशेष साधनों में कुछ ऐसे अंश नहीं कहे पिछले अध्याय में उसका भी विचार करेंगे तो इस प्रकार का ये अध्याय है इस अध्याय में चार पाद है पहले पाथ जो अभी हम आरंभ कर रहे हैं इसमें जीवन मुक्ति निरूपणाख्य प्रथम पात है इस पाद में पहले कुछ सूत्रों में कुछ अधिकरणों में साधन के विचार रखेंगे और उसके बाद में जीवन मुक्ति अवस्था के संबंध में विचार देंगे जीवन मुक्ति का निरूपण करेगा कि वेदांत के दृष्टि में जीवन मुक्ति क्या है इसकी यहां व्याख्या होगी इसके बाद द्वितीय पाद आता है उसमें उत्क्रांतिक गति निरूपण करेगा कि यहां से शरीर अलग हो जाता है जब मृत्यु हो जाती है तो आत्मा कैसे ऊपर की ओर जाते हैं और कहां कहां से जाते हैं बाद में कैसा उसका जन्म होता है जो तृतीयाध्याय प्रथम पाद में विचार किया है उसका कुछ विशेष अंश का विचार यहां होगा तो उत्क्रांति क्योंकि ये भी फल के विषय में है या साधन करके फल प्राप्त करने के लिए जाएंगे इसी के संबंध में ब्रह्मलोक प्राप्ति ब्रह्मलोक की भी व्याख्या करेंगे क्या है ब्रह्मलोक इसकी व्याख्या करेंगे और उसमें कर्म मुक्ति की भी बात कहेंगे ये उत्क्रांति गति निरूपण नाम के ये आएगा द्वितीय पाद उसके बाद चतुर्थाध्याय के तृतीय पाद में सगुण विद्या को लेकर के उत्तरायण मार्ग तो सवर्ण विद्याओं का फल क्या है फल में उत्तरायण मार्ग कैसे होता है और वहां कौन कौन साधन कौन कौन स्थान है जहां से होकर के उत्तरायण यात्री गुजरते हैं इन सब का विचार और उत्तर समाधान होगा और अंतिम में ब्रह्म प्राप्ति और ब्रह्मलोक का निरूपण तो ब्रह्मलोक निरूपण में ईश्वर के साथ जो संबंध है ब्रह्मा जी के साथ संबंध है उसको लेकर के निरूपण करके समाप्त करें। तो चतुर्थ पाद में आएगा ब्रह्म प्राप्ति और ब्रह्मलोक का निरूपण इस प्रकार इस पाद में मुख्यतः फल का विचार किया गया है प्रारंभ में अभी भाष्यकार भी कहेंगे प्रारंभ में कुछ अधिकरण शेष साधनों के कुछ विचार आएगा जैसे अभी हमने पहले जो साधन देखा श्रवण मनोनिध्यासन के विषय में कहा और जो इसी का कितनी आवृत्ति करनी चाहिए कि क्या करना चाहिए इत्यादि विचार किया था अब उसी को लेकर के यहां बताएंगे पहले अधिकरण पहले अधिकरण का नाम आवृत्ति अधिकरण है इसके लिए टीका देखिए न्यायधर ने टीका पूर्वाध्याय अंतिमाधिकरण मोक्षे प्रतिनियमाव दर्शिता पूर्वाध्याय के अधिकरण में मोक्ष में प्रतिनियम अभाव मोक्ष में कोई व्यक्तिगत यानी विशेष कोई नियम नहीं है कभी होता है कभी नहीं होता है ऐसा भी नहीं है एक प्रकार से होता है या दूसरे प्रकार से होता है ऐसा भी नहीं है तो मोक्ष का स्वरूप एक है इसलिए एक रूपत्वाद एक लिंगवाद इत्यादि कहा था ऐसा होने से उसका कोई प्रतिनियम ऐसा नहीं है उसका भाव अब वो कहने के बाद में संप्रति मोक्ष औपैक विद्या साधनेशु श्रवणादिशु आवृत्या अनुष्ठान प्रतिनियम दर्शेगा अब जो है मोक्ष के उपाय भूत औपायिक विद्या साधनेश मोक्ष के उपाय है विद्या उसके साधन में साधन जैसे श्रवणादि है इन श्रवणादियों में आवृत्ति अनुष्ठान के प्रति नियम के विषय में विचार करते हैं इनके अनुष्ठान कितने प्रकार से करनी चाहिए कितने बार करने चाहिए कितने दिन तक करने चाहिए यह सब बताना क्योंकि प्रश्न तो होता ही है कि श्रवण करने के लिए आपने कहा श्रोतव्य कब तक कब से ये पूछा जाता है तो अधिकारी को तो पहले बताया जो मोक्ष के लिए अधिकारी है वही श्रवण मन निर्ध्यासन करेगा ये तो बताया किंतु ये अभी स्पष्ट नहीं है कि ये कितने बार करना चाहिए आवृत्ति करनी है कि नहीं करनी है अब वहां जो नियम बताया जो साधन के लिए कहा स्रोतव्य मंदव्य निध्याशित एक एक बार कहा ऐसा स्रोतव्य करके वो विशेषण मतलब बहुवचन में नहीं कहा एक वजन में कहा वैसा तो तव्य प्रत्यय है इसलिए कर्म में होता है तो वहां बहुवचन होने पर वो कर्म में जाएगा फिर भी अनेक बार करना चाहिए ऐसा वहां से कोई सूचना नहीं मिलती स्रोतव्य एक बार सुन लो हो गया मंदव एक बार मानन कर लो तो कर, हो गया ना और एक बार निधि कर लो तो हो गया ऐसा ही तो हम सोचते हैं अब वो जब अध्ययन करने के विषय में सोचते हैं तो ऐसे ही सोचते हैं एक बार पढ़ना चाहिए ब्रह्मसूत्र कितना पढ़ना एक बार पढ़ना चाहिए और सभी एक बार तो ऐसा ही सोचता है ना उसके बाद अभी दोबारा पढ़ने के बारे में कोई सोचता है का? नहीं सोचता मुश्किल से यह पूरा हो जाए तो हम बच गया ऐसा सोचता है उसके बाद तो दुबारा पढ़ने के वैसे चिंतन नहीं तो हमें कोई हिसाब चाहिए तब क्या मन रहता है चलो एक बार कैसा भी करेंगे तो हो जाएगा तो ऐसा ही हमारे मन में रहता है तो हमारे स्वभाव को तो शास्त्र जानता है तुम तो शास्त्र मनुष्यों के लिए बनाया हो और एक समय के मनुष्य के लिए नहीं सब समय में जो मनुष्य आते हैं सभी काल में जो मनुष्य आते हैं उन मनुष्य मात्र के लिए बनाया तो मनुष्यों का विचार क्या होता है यह शास्त्र से ज्यादा और कौन जान सकता तो ये भाव तो आएगा इसीलिए यह हम विचार करना आवश्यक है इसमें भी पक्ष होता है अभियुक्ति है तर्क है सब है अब तर्क तो यह बताता है कि एक ही बार करने के लिए कहा और जो एक ही बार करने के लिए कहा तो उसको बार बार नहीं करना चाहिए ना बहुत ऐसे कार्य होते हैं जो कर्म में आता है कर्मकांड में आता है एक बार करने के लिए कहा तो एक ही बार करना पड़ता है दो बार करने के लिए कहा तभी दो बार करना है नहीं तो एक ही बार करना ऐसा होता है जैसा कोई दवाई दिया तो एक बार खाने के लिए बोला तो एक ही बार खाना है। और दो बार खाएंगे तीन बार खाएंगे तो कभी नुकसान हो सकता है इस दृष्टि से इसका निश्चय करना आवश्यक हो गया इसलिए कहते हैं कि श्रवणाधीशो आवृत्ति अनुष्ठान प्रधिनियम के विषय में पहले सूत्रकार सिद्धांत के द्वारा ही आवृत्ति करेगी न्याय देखिए फल मुद्द्य विहिता ज्योतिषोमादी यद्द कर्मूपम तकदनुष्ठादारदर्शन ये स्थिति फल के उद्देश्यक विहित जितने ज्योतिषोमा यज्ञ है कर्म है इन, इनके विषय में यावत यदपरमित जितने शब्द वहां कहेगे यानी जितने करने के लिए जितने आवृत्ति वहां कहेगी जो कहा गया जितना कहा गया उतना ही कर्मरूपम उतना ही कर्म का अनुष्ठान होगा उतने बार होगा उतना होगा तावतः सवृद अनुष्ठाना देवा उतने को एक बार अनुष्ठान करने से ही कृदार्थत्व दर्शनात् वो प्रयोजन हो जाता है अश्वमेध एक फल के लिए आप कहा तो वो जितना करना है एक ही बार करना तो फल मिलेगा वो चक्रवर्ती बन जाएंगे राजा प्राप्ति हो जाएगी तो उसको बार बार करने की आवश्यकता नहीं तो कृदार्थत्व निर्माण उसी से कृदार्थ हो जाए ऐसा देखा गया अब इसलिए अहंग्रह उपासनशु श्रवणादिशु च इसलिए यहां भी जो अहंग्रह उपासनाएं आई या उपासनाओं में अन्य दो उपासना के मुख्य रूप से विचार हो गया लेकिन जो आहंग्रह उपासनाएं हैं इनमें और श्रवणादि शूजा जो श्रवणादि आंतरिक साधन है तो उपासना भी आहंग्रह उपासना भी विचार मोक्ष के लिए उत्तम साधनों में माना जाए उपासनाओं में श्रेष्ठ उपासना है आहंग्रह और इसी प्रकार श्रवणादि है इनमें यावत शब्द परिमित उपासनादि कर्म रूपम तावत है तो जितने शब्द परिमित जितने शब्द प्रयोग करके उपासना उपासनादि का विचार किया है विधान किया है कर्म के समान उतना ही सकृत अनुष्ठाना देवा एक बार अनुष्ठान करने से ही फल है फल सिद्धि हो जाए और होनी चाहिए पूर्व पक्ष कहेंगे नहीं ऐसा नहीं होता एक बार में नहीं होता है बार बार आप करना चाहते हैं तो इसका अर्थ क्या हुआ शास्त्र ने विधान किया एक बार करने की स्रोतव्य एक बार का मंदव्य उसके बाद मनन करना था उसके बाद निधिध्यासन करना कुछ लोग ऐसे मानते तो समझ लो एक बार करने पर शास्त्र विधान का फल नहीं हुआ फल नहीं हुआ तो इसमें दो बातें होती हैं दो दोष होता है एक तो शास्त्र ने विधान किया उसको करने से फल नहीं हुआ इसके कारण शास्त्र विधान व्यर्थ है क्यों करने से फल नहीं होता है ना फल नहीं हुआ विधान किया किसके लिए फल के लिए था तो वो आपने अनुष्ठान किया फिर विधान फल नहीं हुआ इसका अर्थ क्या है शास्त्र विधान करता है फल नहीं होता तो एक तो ये दोष आ है निष्फलत्व तो दोषा है दूसरा युक्ति से यह दोष आता जिस कर्म को एक बार करने से फल नहीं होता वो कर्म को बार बार करने से फल होता है इसमें क्या प्रमाण जो एक बार करने से फल नहीं होता उसी को हम बार बार करेंगे तो फल कहां से आए तो जो कर्म जो साधन और जो भी प्रवृत्ति आप करते हैं वो एक बार में फल उत्पन्न नहीं करता तो वो बार बार उत्पन्न बार बार करने पर उत्पन्न करेगा इसमें कोई गारंटी नहीं है इसका कोई संबंध ही नहीं एक बार उत्पन्न करेगा तो फिर उसका बार बार उत्पन्न करने की आशा कर सकते तो वो नहीं हुआ तो इसलिए दोनों दृष्टि से एक बार उपदेश दिया तो उतने करने से कार्य हो जाएगा हमने शास्त्र का मान रखा शास्त्र ने एक बार करने के लिए कहा हमने एक बार किया अब फल देना शास्त्र वो कर्म का फल देना वो तो उसका दायित्व तो है भगवान का दायित्व तो है नहीं तो कर्म का दायित्व तो है वो उसमें से शक्ति बन करके फल देना चाहिए हमने जैसे शास्त्र में कहा वैसा किया ऐसे होता है जो बहुत सारे का, काम जो है ना एक बार होता है बार बार नहीं होता जैसे अब उपनयन है उपनयन एक बार होता है एक बार करने का कर्म वो बार बार कर्म नहीं होता गुरु दीक्षा एक बार होती है बार बार नहीं होती सन्यास एक बार होता है एक ही बार करने का वो सन्यास लेने के लिए बोला एक बार मंत्र पढ़ के जो भी सन्यास का विधान एक बार करना ऐसा नहीं कि आपको साल में एक बार सन्यास लेना पड़े बार बार ऐसा नहीं होता तो ऐसे बहुत सारे कर्म हैं, जो एक ही बार करना होता है दोबारा नहीं कर सकते दोबारा करने का चांस नहीं मतलब संन्यास्त होने के बाद में कोई व्यक्ति दोबारा संन्यास तो हो सकता है क्या नहीं हो सकता तो हो गया तो ऐसा बहुत सारे कर्म है एक ही बार करने से वो शास्त्र का अर्थ माना जाता है उसका फल माना जाता है सब कुछ होता है ऐसा ही यहां भी कहा और सन्यास करके घर से निकलने के लिए कहा तो वो भी एक बार होता है और उसके बाद श्रवण मनन भी एक एक बार होना चाहिए ऐसा होना चाहिए जो निरंतर करने के लिए कहा हम निरंतर करेंगे निरंतर करने के लिए नहीं कहा आत्मावार द्रष्टव्य आत्मा को कितने बार दर्शन करेंगे पहले बोला एक ही बार दर्शन होगा वो एक ही स्वरूप में है दर्शन होगा तो होगा नहीं हो नहीं हो तो नहीं होगा तो हो, ऐसा बोला तो एक ही बार दर्शन करना है तो एक ही बार श्रवण करना है एक ही बार मनन करना है एक ही बार निध्यासन करना है वो तो, वाक्य पूरा हो गया आपने अपना कर्तव्य पालन कर दिया और चुपचाप बैठो अभी फल अपने आप आग आएगा जैसा कर्म करने के बाद हम चुपचाप बैठते हैं फल तो अच्छा होता है ना तो ऐसा ही होता है और ये कठिन भी है श्रवण करना भी इतना आसान नहीं पहले तो श्रवण करने के लिए व्याकरण बढ़ना पड़ेगा अब व्याकरण लघु पढ़ने के लिए जो सोचता है वो कितने बार पढ़ने के लिए सोचे वो पहले तो सोचेगा कि हम पूरा पढ़ेंगे लेकिन शुरू करने के बाद पता चलता है कि कहां फंस गया तो यहां तो इधर भी नहीं निकल रहा उधर भी नहीं निकल ऐसा हो जाता है फिर ये ना कहना प्रकार है ना वो पार हो जाता है पार होने के बाद कभी भी दोबारा लघु पढ़ने के बारे में वो सोचेगा नहीं तो वो नहीं सोच सकता क्यों वो इतना मुश्किल है कि वो कैसा सोचेगा और ऊपर याद करना पड़ेगा ये करना पड़ेगा नहीं सोचता है तो इसीलिए वो वो ये तो बहुत कठिन से हो हो गया समझ लो ये केन नकार बहुत कष्ट सहन करके लघु पार कर दिया पार करने के बाद तर्क पड़ा ये पड़ा जो भी आवश्यक है उसको सब किया और सांघ पड़ा योग पड़ा सब दर्शन का अध्ययन कर दिया और उसके बाद फिर वेदान्त का अध्ययन शुरू हो गया भगवदगीता से या कोई भी ग्रंथ से शुरू हो गया अब वो एक पार होने के बाद आप देखना दोबारे पढ़ने की इच्छा नहीं हो गया अब वो पार हो गया कितने समय से होना अब हम चार साल से चला रहे हैं अब इसके बाद बोलेंगे या नहीं दोबारा हम गर्भसूत्र कर रहे हैं बोलेंगे कोई नहीं आएगा तो ऐसे होता है तो इसीलिए ये एक बार की बात तो ठीक है और कोई कम नहीं है कोई छोटा ग्रंथ है समझ लो दस पंद्रह पेज का है तो ठीक है हम दो चार बार भी पढ़ लेंगे अब तो ये तो इतने इतने बड़े ग्रंथ है तो एक एक पूरा करते आठ साल हो जाएगा पूरा प्रस्थान तय तो आप कितने बार हम आवृत्ति करेंगे इतनी क्षमता भा नहीं तो इसीलिए ये वहां आकर के रुक जाता है तब कहते हैं कि ये उपासनाओं में सकृत अनुष्ठान से ही फल सिद्धि होनी चाहिए यदि नहीं होती है तो नहीं है तो आवृत्ति अनपेक्षा यदि सामान्य न्याय ने प्राप्त इसलिए आवृत्ति की कोई अपेक्षा नहीं आवृत्ति करने चाहिए ऐसे शास्त्र में कहीं नहीं लिखा आवृत्ति की अपेक्षा नहीं तो इसलिए सामान्य न्याय से यह पूर्व यहां प्राप्त हुआ पूर्व क्या हमारे बीच के ही है यहां कोई दूसरा पूर्व नहीं हमारे वेदांत पढ़ने वाले जो मुमुक्षु है यही पूर्व पक्षी है वो उनको जल्दी करना है तो करके जाने के लिए बैठे हैं तो वो बोलता है कि हम आवृत्ति करने के लिए नहीं बैठेंगे एक ही बार करेंगे फिर हो जाएगा बस तब तो जो है इसका उत्तर दिया जाता है अब उत्तर के ऊपर ध्यान दीजिए अब बात तो यह सही है कि कहीं वेदांत में ऐसा कोई वाक्य नहीं आता है कि आप बार बार श्रवण करो बार बार मनन करो ऐसा वाक्य नहीं आता किंतु कभी कभी वाक्य न मिलने पर भी लिंग प्रमाण से और वहां जो कथाएं आती है घटनाएं आती हैं छोटे छोटे कथानक उदाहरण आते हैं कोई शिष्य के बारे में कहते हैं और कोई गुरु का उपदेश कथा ऐसे आते हैं तो ये सब आपको देखना चाहिए कि वो क्या काम करता है जैसे तैतरीय में देखेंगे भृगु उन्हें कैसे साधन किया वा? और केनो परिषद में देखेंगे वो भी शिष्य जाकर के पूछता है कैन शिदम पदति प्रेषितम मन कैन अप्राण प्रथम प्रति युक्ता कैने ठितम वाद माम वदंती चक्र चौत्रम कहुदेव नियुक्ति पूछता है पूछने के बाद में उनको फिर उपदेश देता है उपदेश देने के बाद में फिर वो कहता है कि ये अभी जितना जाना है वो पूरा नहीं हुआ अन्य देवदत्दिता अविता इत्यादि उपदेश दिया और उसके बाद कहा जाकर के ध्यान करो ध्यान करने के बाद तब तक ध्यान करो जब तक ऐसा ज्ञान नहीं होता क्या ज्ञान नहीं होता यसे मदम न तस् मदम मदम यस न वेतस अविज्ञातम विजानता विज्ञातम अविजानता ये ज्ञान होने तक का आप मनन करते हो इसलिए दभ्रमेवा विनून तम वेथ ब्रह्मणोंपम यदस्यम यद से देशु अथनु मीमांस्यमेवे ऐसा कहा उनको तो बाद में जाके लंबा समय तक अथ मीमांस्य करते मनन करते रहा मनन करते रहा और उसके बाद में आकर के बोला मन्ने विदिदम वो अब मैं जान लिया गुरु जी ने इतना लंबा क्यों बोला था क्या जाना वो ऐसा जाना ना हम मन वेदेदी नोन वेदे दि वेदचा यज्ञ तद्वेद तद्वेद नो न वेदे दि ऐसा जाना बहुत बढ़िया से जाना उसमें वो क्या कहता है बहुत बुद्धिमान शिष्य है उसने सोचा कि हम सीधा सीधा गुरु जी से कहेंगे तो फिर शायद फिर बोलेंगे फिर जाके मनन करो तब भ्रमे बा उन्होंने तो थोड़ा जाना है और मनन करने के लिए भेजेगा तो उन्होंने फिर ऐसे वाक्य बोला ना हम देखिए उतने मतलब हजारों साल पहले क्या या अमरा अनादि तो मानते वेद को फिर भी ये कैसे उनके मन में इतना स्पष्ट ज्ञान जो आज भी उसका ट्रांसलेशन पढ़ के हम नहीं समझ सकते उतने क्लैरिटी के साथ उसने कहा कि ना हम मनने सुवेद देती अब आप ये नहीं समझिए कि मैं ये कहूंगा कि मैंने ब्रह्म को जान लिया ये तो मैं कभी नहीं कहूंगा ऐसा बोला ना हम मन सुवेदी सुवेद मन सुषु वेदा सब्य प्रकार से ब्रह्म को जान लिया ऐसा मैं नहीं कहूंगा क्यों यदि ऐसा कहेगा तो मुझे पता है वह आप बोलेंगे फिर जाके मन करोगी ऐसा <laughs> तो बोलेंगे इसलिए ना हम मन पहली गलती हो गई थी मैंने आगे बता दिया था कि मैं जान लिया हूं बोल दिया तो आपने बोला ये ब्रह्म को कैसे जान लिया तो ब्रह्म को तुम तो जान लिया है तो फिर वो ब्रह्म नहीं है मैंने उस दिन कहा कोई बोलता है कि मैं ब्रह्म को जान लिया तो वो ब्रह्म नहीं है इसलिए गुरुजी ने ऐसा कहा तो उनको पक्का पता था कि इसने ब्रह्म को जाना है करके आ गया इसका मतलब ब्रह्म से इधर को किसी को जान करके आ गया ब्रह्म का बाहर का कपड़े को जान करके बोलता है ब्रह्म को जानता है वो ब्रह्म को नहीं जानता है उसका पोषाक को जान करके आ गया इसीलिए कहा कि और चिंतन करना पड़ेगा तो ना हम अन्य सु नो ने दे दी वेद अच्छा ऐसा भी नहीं समझिए कि मैं नहीं जानता तो मैं कहूंगा नहीं कि मैं जानता हूं लेकिन ऐसा भी नहीं कि मैं नहीं जानता हूं यदि मैं नहीं जानता हूं बोलेंगे तो झूठ हो जाएगा इसलिए इसे बीच में बोलना पड़ेगा कि जानता हूं बोलेंगे तब तो सही नहीं होगा क्योंकि ब्रह्म को कोई जान नहीं सकता वो विषय नहीं बनता है वो ऑब्जेक्ट नहीं बनता वो तो सब्जेक्ट है इसलिए जान नहीं सकते किंतु मैं कहूंगा कि नहीं जानता हूं तो फिर गुरु जी के सामने झूठ बोलना होगा इसलिए ना हम मन्ने ने सुदे दी नो न वेदे दी न वेदी नो जो है ऐसा इंग्लिश में होता है ऐसा संस्कृत में भी होता है नो का अर्थ भी ना ही होता है नो न वेदे, नहीं जानता हूं ऐसा भी नहीं क्यों वेद चाहता भी हूं तो जानता भी हूं नहीं भी जानता और बोले कि यह तो तुम्हारा भ्रम होगा तुम्हारा वाक्य से ऐसा लगता है कि तुमको कहीं स्थिर नहीं है तो जानता है कि नहीं जानता है तो यह नहीं बोल बोल पा रहा है तो क्या है बोले कि मेरा प्रमाण मत मानिए, हमारे बीच में ब्रह्मचारी जितने भी है कोई भी ब्रह्मचारी कोई भी व्यक्ति जब ब्रह्म को जानेगा तो ऐसा ही जाना योन तद्वेद तद्वेद नो ने वेद वो हमारे बीच में कोई भी इस प्रकार से अन्य को भी प्रमाण में उदाहरण कर रहे हैं कि अन्य भी कोई ऐसा जानेगा ब्रह्म को तो वो ऐसा ही बोलेगा जैसा मैं कह रहा हूं वैसे बोले तो नो न वेदे थी वेद अच्छा वो भी ऐसा कहेगा मैं नहीं भी जानता हूं जानता भी हूं ऐसा बोलेगा क्योंकि नहीं जानना बोल, बोलने से झूठ हो जाएगा और जानता हूं बोलने से वो विषय हो जाएगा तो विषय भी नहीं है लेकिन जानकारी भी होती है जैसा हमारे सुशुप्ति आदि में अनुभव होता है समाधि आदि में अनुभव होता है उस प्रकार से भग जानता है करके हो तो कितना चिंतन किया होगा अनेक बार उपदेश दिया ये एक लक्षण है भ्रगु का उपदेश लक्षण है इसी प्रकार आप जो सनत कुमार के संवाद में देखते हैं भारत सनत कुमार संवाद में वहां भी अनेक प्रकार से उपदेश दिया तो बाद में उन्होंने जाना और वहां प्रजापति विद्या में भी इसी प्रकार है वो कितने साल एक, सव, एक साल तक जो है उन्होंने इंद्र ने तपस्या की उसके बाद जाना और तत्वमसी वाक्य में नौ बार उपदेश दिया बार बार उसी को सर्वम तत्व ऐसा नौ बार उपदेश दिया तो इतना बार बार वहां दिखता कहा तो कहीं नहीं है लेकिन दिखता ऐसा है कि यह बार बार किया और कालांतर तो देखना पड़ेगा अब ऐसा नहीं कि तत्वमसी यह जो नौ बार उपदेश दिया है हमें तो वो एक अध्याय में अष्टम खंड से लेकर के सोलह खंड तक दिख रहा उतना दिख रहा है तो मतलब एक घंटे के अंदर सारा बोल सकता लेकिन वहां एक घंटे में हुआ नहीं है वो घटना जो है कई साल का एक बार किया और बाद में उनको दूसरे दिन बुलाया फिर तीसरे दिन बुलाया ऐसा ऐसा दिखता है इसके बीच में भी उनको मनन के लिए समय दिया होगा तभी तो अलग अलग प्रश्न किया उन्होंने वो पहले उपदेश में जो कमी है उसको दूसरे प्रदेश में प्रश्न के रूप में उपस्थित किया फिर उसका उत्तर हो गया फिर उसका उत्तर हो गया ऐसा करते रहा। इसीलिए ऐसे शब्दों से यहां आवृत्ति है ऐसा मालूम पड़ता है इसलिए कह रहे हैं कि त्र यद देवो भूत लिंगा उपास्य मान साक्षात्ण लक्षण दृष्टल द्वारेण अदृष्ट साधनत् वक्तव्य क्योंकि उपासना को दोनों को साथ में लिया है तो यश्य जो निश्चित रूप से जानता है जिसका अनुभव रूप में ज्ञान हो गया और देवो भूतवा देवा और देवता बन करके देवता को प्राप्त करता है उपासना करते करते देवता आकार में बन जाता है तो भावना देवता की बन जाती है तो उस प्रकार वहां से वो आगे बढ़ता है ये कहा ये कोई कम समय में होने वाला नहीं एक बार करने से नहीं होता आपको वह बनने के लिए उसकी आवृत्ति करनी पड़ेगी जो आप बनना चाहते हैं उसके निरंतर आवृत्ति करना करना हो का करना है तभी जाकर के उसकी की भावना बनेगी और तदाकरता को प्राप्त करेंगे जो जिस प्रकार उपासना करते हैं वो उस प्रकार प्राप्त करता है यह तो प्रसिद्ध है किंतु कैसे प्राप्त करता है उसको आवृत्ति करते करते उसके मन में ऐसा हो जाता है और तत्देवता संबंधी गुण इसमें आ, आ जाते हैं और देवता के रूप ही जैसा हो जाता है ये उदाहरण शास्त्रों में मिलता है तो प्राण उपासना करने के बाद हिरण्यगर्भ के साथ तादाद में करके वो ब्रह्मचारी बोलता है कि आप जो इस ब्रह्मचारी को अन्न नहीं दे रहे हो ना ये ये ब्रह्मचारी का अन्न नहीं है ये तो प्राण देवता का अन्न है ऐसा वो प्राण देवता के साथ स्वयं को एक किया और अहंग्रह उपासना में ये दिखता अहमस्मि अस्मी भगवो देवते अहम चमसी भगवो देवते ऐसा कहता कि हे भगवं आप मैं मेरा स्वरूप आपका है और आपका स्वरूप मेरा मेरा स्वरूप आपका है आपका स्वरूप मेरा है तो मैं और आप एक है ऐसा करता तो यह भावना होना कोई छोटी मोटी बात नहीं तो निरंतर आवृति से ऐसा होता है आवृत्ति के बिना वो भाव को प्राप्त नहीं कर सकते ये शास्त्र में लिखता है इसलिए लिंगाद उपास्यमान करना, लक्षण दृष्टफल द्वारे न फल के द्वारा अदृष्ट साधनत्व वक्तव्य अदृष्ट साधन को करना पड़ेगा ये दृष्ट कारण लक्षण के द्वारा ऐसा कहना पड़ेगा और यावत दृष्टफलम अब दृष्टफल के विषय में जब आप देखते हैं तावद विधि विधिवत अर्थ सिद्ध वृत्ति गुण विशिष्टमेव उपासना कर्मा विधीयत तो ये जो दृष्टफल अदृष्टफल में क्या होता है कि आप एक बार कर दिया तो उससे कुछ अदृष्ट होता है और कुछ कार्य तो एक बार में जैसा कहा यज्ञ आदि एक बार में करने से उसका उतना फल होगा वो कहा है शास्त्र में तो होगा और कुछ ऐसा नहीं है उपासना यावत जीव करना ये आगे भाषण यावत यावज्जीव अनुष्ठान करना पड़ेगा और जिस प्रकार बोला उस प्रकार करना पड़ेगा तब जाकर के वो अंधकाले च मामेव स्मरण मुक्त अगले भरम ये जो गीता में कहा अंधकाल में भगवान का स्मरण आना है तो भगवान ने इतने कहा अंधकाले च मामेव स्मरण मुक्त अगले भरम यह प्रयादी ऐसा कहा तो अभी अंधकाल को स्मरण आना है तो केवल उसी समय दस मिनट पहले शुरू करेंगे तो स्मरण आ जाए हाँ। वो अंधकाल हो गया अभी मरने वाला है तो कुछ समय पहले शुरू करेंगे तो हो जाएगा नहीं होता वो अंधकाले के बाद में एक चकार है अंधकाले चा वो चा पूरा कहता चा का क्या कहता है कि पहले से लेकर के वो निरंतर चिंतन करता करता आ रहा है आते ही अंधकाल में भी उसको चिंतन करना पड़ेगा ऐसा बोला तो अंधकाल में चिंतन तभी होगा जब आजीवन आप लगाव से श्रद्धा से भक्ति से भाव से उसका निरंतर चिंतन किया होगा अन्यथा केवल अंधकाल में चिंतन आना संभव ही नहीं है क्योंकि अंधकाल में कॉन्शियस मन काम नहीं करता है सबकॉन्शियस मन काम करता है और उस समय जो अंदर डाल करके संस्कार में रखा है वही आगे आएगा जो आप याद करना चाहते कोई श्लोक नहीं आने वाला इसलिए श्लोक सब रेट करके याद रखो अभी निरंतर रेट करके याद रखो ये तत्त्वमसी वाक्य जो भी पढ़ रहा है रेट करके याद रखो केवल वो थॉट प्रोसेस मतलब चिंतन करके रखने से नहीं होगा तो कोई कंसेप्चुअल होने पर नहीं चले उसको यथार्थ बनाना पड़ेगा यथार्थ मतलब निरंतर आवृत्ति करना पड़ेगा और याद किए बिना पंडित नहीं बनते कि हमारे यहां अध्ययन का अर्थ ही होता है स्मरण अधिपूर्वक जो इंग दाधु है वो स्मरणार्थक इक दाधु स्मरणार्थक होता है तो स्मरण के लिए स्मरण करने को अध्ययन करते हैं इसीलिए आवृत्ति करके आप जिन जितने आवृत्ति करके आप संस्कार बना करके रखेंगे निरंतर करके तैयार रखेंगे वो आपका अंतकाल में काम आएगा वो भगवान कहता है इससे ही ये निकलता है कि जब तक वो प्राप्त नहीं होगा तब तक वो करना ही पड़ेगा यावत दृष्टफलम जब तक दृष्टफल नहीं होगा जैसे अवघादादिवत ये उदाहरण है ये अवघात जो है ना व्रीहिम ऐसा एक वाक्य कर्मकांड में आया दर्श मास नाम के एक याग है वो या करना है दर्श में अमावास्य में या पूर्णिमा को करना है उसके लिए पहले दिन चतुर्दशी के दिन व्रीही अवघाधन करना है यानी चावल को कूटना चावल को कूट के आदि करके उसको कूट करके उसके आटा बना करके फिर उसी से प्रोड़ाशा बनाना है वो प्रोड़ाशा को फिर हवन करना तो वो जो कूटने के लिए कहा उसमें एक ही बार कहने के लिए कहा व्रीहीन अवघात ये तो ओखल में व्रीही चावल को डाल करके वो एक बार कूटे एक ही है एक वचन का प्रयोग है अवघात प्रकार एक ही बार कहा बार बार करने के लिए नहीं कहा तो आपने सारा निकाल करके उसमें कूटा और एक बार अवघाधे तो कर दिया एक बार अवघाधन कर दिया हो गया विधि समाप्त हो गई और उसके बाद निकल निकाल करके जो भी करेगा उसके बाद वो पाउडर तो बनेगा नहीं फिर पाउडर दूसरे बनाना पड़ेगा फिर उसके बाद मिक्सी में डाल करके पाउडर बना के फिर वो जो है उसको बना सकते हैं और आटा बना और तो बोला नहीं है ना एक ही बार करने के लिए बोला बार बार करो तो बोला नहीं ऐसे बुद्धिमान होते हैं हमारे बीच में ऐसे बहुत है ऐसे बोलते हैं एक ही बार करने के लिए बोला बार बार करने के लिए कोई भी काम जो है हर समय जब जब करना है तब तब बोलना पड़ेगा क्योंकि एक बार करेंगे तो वो एक ही बार के लिए होता है मतलब उस समय के लिए होता है जैसा होता है उसी समय करेंगे साफ करो बोला एक बार बोला तो एक बार साफ करेंगे फिर दोबारा साफ करना है तो दोबारा बोलना पड़ेगा क्योंकि एक बार कार तो एक ही बार लेते सभी व्याकरण पड़े हैं ना तो उनको मालूम है कि जिनका क्या होता है एक बार बोलने से क्या होता है बार बार बोलने की आवश्यकता नहीं होती इसीलिए वो अवघात है यदि एक बार बोला तो व्याकरण के दृष्टि से सही है एक ही बार करना काम हो गया तो अब वो क्या होगा उससे उससे नहीं होता है वो एक बार करने पर भी उसका अर्थ यह होता है कि वो दृष्टफल वाला है दृष्टफल क्या है कि जब तक वो चावल के धाने से फूसा अलग नहीं होता तब तक उसको घूटना वो एक बार भी हो सकता है दो बार भी हो सकता है दस बार भी हो सकता है पचास बार भी हो सकता है जब तक नहीं निकलेगा तब तक तो उसका उद्देश्य क्या है दृष्टफल है वो फूसा आपको चावल से अलग करके चावल जो दाना है उससे आपको उसका पेशन करना है तो पेशन करने लायक उसको बनाना है फिर करके उसको फिर आटा करके बनाना इसीलिए एक बार को उपदेश में नहीं होता यह दृष्टाफल होने से जब तक नहीं होगा तब तक करना पड़ेगा ऐसा अर्थ होता है एक बार बोलने पर भी ऐसा होता है इसी प्रकार यहां श्रवण का भी है श्रवण एक बार किया अर्थज्ञान नहीं हुआ तो बार बार करना पड़ेगा एक बार किया स्मरण नहीं हुआ बार बार करना पड़ेगा जब तक अर्थज्ञान शायद स्मरण नहीं होता है तब तक श्रवण आवृत्ति करना पड़ेगा यह वेदांत का है। इसलिए एक कोर्स करने से नहीं होता हमारा कोर्स सिस्टम इसलिए नहीं है कि कोर्स से नहीं होने वाला है तो क्यों यहां तो के समान है जब तक अर्थ ज्ञान नहीं होगा तब तक, तक करना पड़ेगा और क्या तो इसलिए तावद अवघाधा विधिवत अर्थ सिद्ध गुण विशिष्ट उपासना कर्म विधीय थे अर्थ को सिद्ध करने तक आवृत्ति गुण से विशिष्ट ही उपासना मानी जाती है मतलब उपासना थी तो निरंतर उसको करते रहना चाहिएगा जब तक उसमें फल सिद्ध नहीं होगा जैसा देवो भूतवा देवान अपी यदि यह जो फल कहा है उसी प्रकार देवदा भाव जब तक आप में नहीं आएगा तब तक निरंतर उपासना करते रहिए और कोई उसमें उपाय नहीं है इसी प्रकार ये तो उपासना की दृष्टि से कहा इसी प्रकार फल कर्म परिधि विषय अब कर्म के विषय में ऐसा है ना कर्म के विषय में फल पर कर्म एक बार करने पर भी कर्म का फल पर्यंत होता है जैसा एक बार पकाया तो पक जाता है बार बार पकाने की आवश्यकता नहीं क्योंकि उस कर्म का फल तो हो गया है होने के बाद तो फिर कोई समस्या नहीं अब यहां तो फल हुआ ही नहीं है तब तो फल होने तक तो करे करना पड़े उसमें आप एक बार का दो बार का नहीं बोल सकते यह अनेक बार का भी नहीं बोल सकते इसके कारण एक बार श्रुदी ने कहा क्योंकि हो सकता है किसी को एक बार श्रवण से ज्ञान हो जाए यह भी तो हो सकता है ना ऐसा नहीं कि सभी को अनेक बार करना पड़ेगा ऐसा नहीं है तो इसलिए श्रुदी अनेक बार का उपदेश भी नहीं दे सकती है और एक बार उपदेश से आपको अनेक बार समझना पड़ेगा क्योंकि किसी किसी को एक बार से ज्ञान होता है जिनको हो गया फिर वो क्यों आवृत्ति करेंगे? आवृत्ति नहीं करेगा आवश्यक नहीं उसके लिए इसलिए फल पर्यत में वही कर्म विधि विषय जैसा होता है इसी प्रकार यहां भी विशेष न्याय आवृत्ति अहंग्रह उपासन श्रवणादिशु च विहिता इतुक्त इसलिए विशेष न्याय को यहां सहारा लेकर के क्योंकि पहले पूर्व पक्ष ने सामान्य न्याय को लेकर के कहा था एक बार कहा तो एक बार करना चाहिए यह न्याय सामान्य है लेकिन यह सामान्य नियम में नहीं चलेगा ये विशेष न्याय के द्वारा उपब्रंहित करके आवृत्ति अहंग्रह उपासना में श्रवणादि में अन्य जो भी इस प्रकार के साधन है जैसे समाधि साधन एकाग्रता साधन है, साधन है। आ, यदा यदा निश्चर मनस्लम स्थिरम तदस तद नियम आत्मन दत वशम ददित अब एक बार बैठ करके करने से नहीं होता है एक बार बैठ करके किया अरे एकाग्र नहीं हो रहा है छोड़ दिया नहीं होता है तो जब जब करना है तब तक करना है तो तभी जाकर के वो होता है क्यों वो मन का स्वभाव यह चंचल है ना मानस चंचल है तो चंचल होने पर जब, जब जब वो बाहर जाएगा तब तक लाना पड़ेगा तो निरंतर एकाग्रता की आवृत्ति करनी पड़ेगी और उसके बाद आपको उसमें सक्षमता प्राप्त होगी तो तब अच्छा होता है इसलिए श्रवणादियों में श्रवण मन इत्यादि में और अहंग्रवादी उपासनाओं में भी आवृत्ति विशेष विधान से मानी गई है ऐसा यहां निश्चय करेंगे अभी सूत्र देखिए आवृत्ति रसकृद उपदेशात आवृत्ति ही आवृत्ति करनी चाहिए हे दो क्या है असकृत उपदेशा अनेक बार उपदेश दिया जैसा आपने उदाहरण दिया है तत्व से वाक्य में अन्यत्र अन्यत्र अनेक बार उपदेश गुरु जी ने दिया है और उसी को लेकर के अभी आवृत्ति करनी चाहिए आवृत्ति असकृत उपदेशा भाष्य में चतुर्थाध्याय के लिए एक उपोदघा देते हैं तृतीय अध्याय सु विद्यासु साधनाश्रयो विचार प्राएण अत्यगात भाषकर कहते हैं तृतीय अध्याय में पर विद्या और अपर विद्या को लेकर साधन के संबंध में साधनाश्रय विचार प्राय अत्यगात प्राय बीत गया अत्यगात लुग्लगार्क अतिपसर्ग पूर्व अगात चले गया वही अभी हम विचार करके आए प्रायः ऐसा है ना बीच बीच में और भी कुछ विचार आया लेकिन प्रायः ऐसा है प्रासंगिक विचार बीच में आया अन्य अन्य यह तो तृतीय अध्याय में हो गया अथ यह चतुर्थे अब चतुर्थ अध्याय में फलाश्रय आगमिष्यति फल संबंधी विचार आने वाले हैं साधन विचार के बाद फल संबंधी विचार और क्या फल विचार ही है तो फिर यहां जो अभी आदि का उपदेश दे रहा है तो फल विचार तो है नहीं साधन संबंधी है कहते हैं प्रसंग आगदम च किंचित चिंत प्रसंग से कुछ भी अन्य विचार बीच में आता है तो वो भी विचार करेंगे ऐसा नहीं कि पक्का फल के बारे में विचार करेंगे ऐसा नहीं है जो भी प्रसंग से आएगा उसका भी विचार करेंगे प्रथमम तावत सबसे पहले तो कधिभिश्चित अधिकरण ही कुछ अधिकरणों के द्वारा कदिभिश्चित अधिकरणी कुछ अधिकरणों के द्वारा साधन आश्रय विचार शेषमेव अनुसरा साधन आश्रित विचार को ही और अनुसरण करते हैं उसी को ही आगे बढ़ाते हैं क्योंकि फलाश्रय विचार बहुत ज्यादा नहीं है साधन आश्रय विचार ही ज्यादा होता है साधन ही ज्यादा होता है फल तो थोड़ा ही होता है सब करने के बाद अंध में फल मिलेगा थोड़ा मिलेगा बहुत ज्यादा नहीं होता दो दो चार वा, वाक्य में या ऐसे कम वाक्य में कहने के लिए होता है श्रम ज्यादा होता है भाषिकर तैतरीय परिषद भाषा में भी लिखते हैं उपाय अधिको यत्न कर्तव्य है न उपेय तैतृय भाषा में अंत में लिखते हैं कि ये जो उपाय है ना साधन ये साधन में अधिक यत्न करना चाहिए ये जो उपेय जो फल होता है फल तो अपने आप आता है उसके बारे में आप ज्यादा टेंशन मत ले वो आप साधन पूरा करो तो फल आता है फल ये को होता है कि वो होता है कि ऐसा होता है कि वो तर्क से वितर्क से उसके ऊपर चक्कर काट के कोई फायदा नहीं अब वो साधन करना आरंभ कर दो वो करते करते आपको आएगा आप धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ते जाएंगे वहां जाके पहुंचेगा और ये सीढ़ी के नीचे ही खड़े होकर के ऊपर क्या होगा फिर ये होगा फिर आप ऊपर चढ़ेंगे तो सीढ़ी निकल गई तो क्या होगा फिर ये होगा वो होगा बहुत सारे विचार कर सकते हैं तो ऐसा फिर सोच करके कोई नहीं चढ़ता इसमें नहीं होगा तो चढ़ना शुरू करो तो ऊपर पहुंचेगा तो पता चलेगा क्या होता है इसलिए उपाय यत्न करता है उपाय के विषय में बहुत यत्न करना चाहिए तो उपाय में आवश्यक ज्यादा यत्न की आवश्यकता नहीं वो सिद्धांत का निश्चय हो जाना चाहिए बस तो इसीलिए कहा कि साधना आश्रय विचार को और हम आगे विस्तार करते हैं क्योंकि कुछ कुछ ऐसा संशय रह, रह जाता है इतना सुनने के बाद में आ, जो भी निश्चय करने का है तो कुछ और विषय निश्चय करना चाहिए साधन में तो उसके लिए पहला विषय निकालते हैं कि आत्मावारे द्रष्टव्य स्रोतव्य मंदव्य निध्यासित तमेव धीरो विज्ञाया प्रज्ञा गुरीद सो अन्वेष्टव्य स विजिज्ञासीद्य एव आदि श्रवणेश संशया इत्यादि श्रवण है ये सारे श्रवण आप जानते हैं इनमें संशय होता कि उस आत्मा को अन्वेषण करना चाहिए वो कितने बार एक बार अन्वेषण करना चाहिए जानने की इच्छा करनी चाहिए कितने बार एक बार ये सब जगह एक एक बार कहा तो इसीलिए यहां संशय होता है किम सकृत प्रत्यय कर्तव्य क्या एक बार विचार करना चाहिए प्रत्यय मन विचार सकृत मन एक बार एक बार करना चाहिए आहोषित आवृत्त्या अथवा आवृत्ति से करना चाहिए बोला कि संशय क्यों हुआ संशय इसलिए हुआ कि किम तावत प्राक्तं? आपको क्या लगता है एक बार करना चाहिए कि अनेक बार करना चाहिए तो पहले वाला पक्ष कहता है कि एक ही बार करना ठीक है अनेक बार जब शास्त्र ने नहीं कहा अनेक बार करने के लिए तो हम क्यों करें? तो सकृत एक ही बार विचार करने से हो जाए क्यों प्रयाज आदि के समान जो प्रयाज अनुयाज आदि याद होते हैं दशा पूर्णवास में तो एक ही बार करना पड़ता है बार बार नहीं करना पड़ता एक बार करेंगे तो उसका फल हो जाता है ऐसा ये भी एक बार से होगा क्यों ऐसा कारण क्या है देखिए कैसे बुद्धि से कहता है तावदा शास्त्र से कृदार्थत्व हमें तो शास्त्र को मानना है ना शास्त्र को कृदार्थ करना है शास्त्र एक बार उपदेश दे रहा तो आप एक बार करो तो हो गया जैसा तीन बार आजमन के लिए शास्त्र में कहा तो हम तीन बार आजमन करते हैं त्रिराजम्य ऐसा बोले त्रीन बार आजमन करते इसी बार एक बार उपदेश दिया तो उसका अर्थ एक ही होता है ना और द्विवचन एक वचन ही ऐसा होता है तो दो में द्विवचन और एक में एक वचन और एक वचन का अर्थ एक अर्थ होता है एक अर्थ होता है। एक वचन का प्रयोग करने का अर्थ जो दस नहीं होता है तो एक ही होता है तो शा, शास्त्र भी ऐसा ही कहा एक वचन का प्रयोग किया तो हम बार बार क्यों गए नहीं करना इसीलिए कहा कि शास्त्र यदार्थ हो जाए शास्त्र का वजन यथार्थ हो जाएगा जैसा कहा वैसा अनुष्ठान कर दिया आप कहते हैं कि नहीं नहीं आवृत्ति तो करनी चाहिए बोलते हैं देखो गलत हो जाएगा इसे आवृत्ति करने। <laughs> जो बोला नहीं वो करना गलत ही है शास्त्र ने जो नहीं करने के लिए बोला आप कर रहे हो तो ये गलत है सही है बोलते अश्रूय माणायाम ही आवृत्त हो क्रियमाणायाम हो भवित ऐसा हो जाता है कि जो सुनाई नहीं पड़ा है आवृत्ति आवृत्ति करने के लिए सुनाई नहीं पड़ा तो तब क्या है उसी में आप आवृत्ति करोगे अपनी इच्छा से तो आप तो स्वेच्छा से कर रहे हो शास्त्र का अनुसरण नहीं कर रहे इसलिए अशास्त्रार्थ है क्रदोभवे वो शास्त्र विरुद्ध हो जाता है शास्त्र विरुद्ध किया हुआ होगा और वो गलत हो जाता पाप लगेगा आवृत्ति के लिए नहीं कहा तो आवृत्ति क्यों करेंगे ऐसा नहीं होता तो कहते हैं नहीं नहीं कहीं कहीं, कहीं, कहीं तो आवृत्ति जैसा लगता भी तो है बोलते नु असकृत उपदेशा है उदाहरता एक बोलता कि ये जो उपदेश किए हुए ना उसमें अनेक बार जैसा दिखता है जैसा द्रष्टव्य एक हो गया स्रोदव्य दूसरा हो गया मंदव्य तीसरा हो गया निध्यासित चौदा हो गया तो चार का उपदेश दिया है ना तो बोले कि असकृत उपदेशा उदाहरता उदाहरण में तो चार दिख रहा है एक है लेकिन चार तो दिख रहा है तो बोलते हैं स्रोतव्य मंदव्य निर्ध्या आदि जो है ना दो तीन तार है इसमें क्या होगा तो कहते हैं अब ये जो दो तीन बार बोला है इसमें आप देखो ना एक एक के लिए एक ही एक बार है, दृष्टव्य है एक बार स्रोतव्य एक बार वो सारा मिलाकर के अनेक दिख रहा है तो कहते हैं कि वो भी ऐसा भी आप पूछो नहीं एवं अभी यावत शब्द जितने शब्द वहां बोला है उतने का आवर्ति करें इसका मतलब सहृत श्रवणम एक बार श्रवण शब्दों किया तो एक बार श्रवण करे और सकृत मनन एक बार मनन शब्द प्रयोग किया एक ही बार मनन करो हो गया और उसके बाद सक्र निध्यासन चाहिए थी एक बार निध्यासन के लिए बोला एक बार निध्यासन करो पूरा हो गया तो जल्दी काम हो जाता है है ना फिर उसके बाद आगे क्या करना ना उससे अतिरिक्त नहीं करना एक बार श्रवण करके हो गया फिर आगे अतिरिक्त श्रवण नहीं करना क्योंकि अतिरिक्त श्रवण करेंगे तो शास्त्र वजन का भंग होगा वजन का अनादर होगा ऐसा नहीं होता हाँ सकृद उपदेश वेद उपासधा इतम आदिशु अनादर जैसे देखा कि अन्य अन्य उपदेश देखिए कहीं उपासीदा आत्मा उपासीदा पद एक बार प्रयोग किया एक वज में प्रयोग किया तो उसका भी एक ही बार होता और वेदा ऐसे उपास वेद शब्द का अर्थ उपासना ही है जानो वेद मैंने उपासना करो चिंतन करो बोला वो भी एक बार बोला ये केवल स्रोतव्य मंदव्य की बात नहीं क्योंकि यह तव्य प्रत्यय प्रयोग किया है इसलिए उसमें कर्म में करके वो अनेक बार भी निश्चय कर सकता है इसलिए पूर्व पक्षी ने ये वेद उपासी आदि पदों का दिया तो ये भी तो एक एक बार है एक एक बार इसीलिए आवृत्ति तो हमें नहीं दिखती है आवृत्ति करने की आवश्यकता नहीं आवृत्ति करेंगे तो गलत हो जाएगा इसलिए आवृत्ति नहीं करनी चाहिए ठीक है हमें देखिए इसमें टीका में चतुर्थ पंचम पंक्ति में चतुर्थ पंक्ति में ये कहा साक्षादेव श्रुतियुक्तम साधनम चिंतित ये पूर्व अध्याय में साक्षात ही श्रुति के द्वारा कथित जितने साधन है उनका चिंतन किया था अधुना अब तो फल अर्थापत्ति लब्धम आवृत्ति आदि चिंतित वो टीकाकार पहले वाले साधन में इस साधन में थोड़ा अंदर दिखा रहे हैं कि पहले अध्याय में जो साधना उपदेश गया उसमें साक्षात साधन जहां साधन रूप से स्पष्ट विचार रखा है स्मृति में उसका विचार किया और यहाँ तो यहाँ तो फल के साथ संबंध करके अर्थापत्ति के द्वारा लिंग प्रमाण के द्वारा अनुमान के द्वारा भी जो जो साधन के रूप में करना चाहिए उनको भी यहां जोड़ा जैसे आवृत्ति है आवृत्ति का साथ साथ उपदेश शास्त्र में नहीं मिलता तो अभी आपको अर्थापत्ति से अथवा लिंग प्रमाण से अनुमान करके इसको लाना पड़ेगा ये से कार्य करना है ऐसा बोलना पड़ेगा जैसे आगे आएगा कि उपासना करते समय बैठ के करना है कि खड़े होके करना है लेट के करना है अथवा ज्ञान विचार कैसे करना है आएगा तो वहां वो भी आता है तो आशी न उपबत्ते है, है। बैठ के करना है बोले ये तो अभी कहा मिला नहीं श्रुदी में कहीं ने कहा अब तत्व वाक्य का विचार आप कैसे करना चाहिए वहां लिखा नहीं है ना बैठ के करना लेट के करना कैसे करना लिखा नहीं तो ऐसा नहीं होता कुछ लोग ऐसे भी है जो अवस्था को ही समाधि बताते बोलते सुशुप्ति और समाधि में कोई अंतर नहीं ये कुछ वेदांतियों ने अपने मान प्रचार के लिए अथवा भक्तों को उलझाने के लिए उन्होंने ये समाधि आदि और ये जो है बहुत सारे विचार करने की बात और आत्मा बहुत दूर में बाद में प्राप्त होता है इत्यादि कहा वास्तविक ऐसा नहीं श्रुति कहती है कि सुषुप्ति ही आत्मा है सुषुप्ति ही समाधि है सुषुप्ति सब कुछ है सुषुप्ति के बारे में चिंतन करो हो गया और सुषुप्ति आपको नित्य उपलब्ध है तो नित्य उपलब्ध ये बोल रहे हैं नित्य है इसलिए उसी को करो ये और कुछ आवश्यक नहीं ऐसे भी बात ही है हमारे यहाँ वादियों की कमी तो है नहीं और उनके लिए भी प्रमाण मिलता है क्योंकि आत्मा को सदैव सौम्य में आगे जाकर के सदा भवति भवति तो सौम्यानोती अद्वैत सलिला एक अद्वैतो इत्यादि वाक्य आता उन वाक्यों में पता चलता है कि ये सद आत्मा के साथ एक होकर के अपने स्वरूप को सुरा पूरा, -पूरा प्राप्त करता है वहां आत्मा से अतिरिक्त और कोई नहीं एक सलीला एको दृष्टो अद्वैदो भवती ये भी स्मृति के बारे में कहा और वहां पिता पिता भवति माता माता भवति इत्यादि भी कहा वहां कोई साथी संबंधी कोई भी नहीं है तो ऐसा करके पूरा आत्मा का ही वर्णन किया आत्मा पूर्ण है तो आप फिर वही आत्मा को मानना चाहिए दूसरे आत्मा कहां से तो वो आत्मा ही ठीक है सदा आत्मा को मान लो ऐसे भी बात ही है तो फिर उनको कोई आवृत्ति करने की आवश्यकता नहीं क्या है एक बार मान सुन लिया आपने क्या सुषुप्ति जो सो रहे हैं ना वही आत्मा है वही ज्ञान है वही मोक्ष है वही समाधि है समाधि का साधन आवश्यक नहीं कुछ नहीं रोज जो है अच्छी तरह सो जाओ और उठ करके फिर उसके बारे में जागृत अवस्था में चिंतन करो मतलब सोते समय तो सोना ही है और जागृत अवस्था में उठ करके सुशुप्ति के बारे में चिंतन करना है इसका मतलब जागृत में भी एक प्रकार से नीति हो जाए कि आप वो सुसिप्ति के बारे में चिंतन करते वैसे भी शब्द सुनने पर भी हां लोग सो जाते हैं तो सुषुप्ति के बारे में चिंतन कर रहे हैं तो वैसे भी सो जाएंगे तो फिर वो हो जाता है तो इस प्रकार दो रोम जगह समाधि में समाधि अलग नहीं है वो आप जागृत अवस्था में चिंतन करते रहे वही समाधि सुषिप्ति सब कुछ है ऐसा करते हैं तो उनके लिए कोई आवृत्ति भी नहीं चाहिए साधन भी नहीं चाहिए कुछ नहीं चाहिए आपको नींद क्या है यह जानने की इच्छा होनी चाहिए और इसकी बुद्धि होनी चाहिए कि नींद को स्लीप को बढ़िया से समझे तो तब सब कुछ हो जाता है क्यों समाधि में जो अवस्था होती है चित्तवृत्ति निरोध है। यहां तो अपने आप फ्री में प्राप्त हो रहा चित्तवृत्ति निरोध तो होता ही है ना फिर क्या चाहिए और समाधि से भी आप बाहर आता है तो यदि प्राशुश्ति से बाहर आता है सब कुछ बराबर और योग दर्शन में कहा तो योग दर्शन पतंजलि का तो आच्चे, वो अच्छे विद्वान नहीं है ना उनके दृष्टि से पतंजलि महर्षि जो है ना द्वैधी है वो अद्वैधी नहीं है वो कम, कम स्तर के विद्वान है आप क्या जानते आप वो ऐसे बोलते हो तो इसलिए महर्षि को कहां जानता महर्षि को अद्वैत ज्ञान तो था ही नहीं इसलिए अद्वैत ज्ञान नहीं है इसलिए उन्होंने लिखा नहीं क्यों उनको नींद ठीक से नहीं आती थी तो नीक का स्वभाव उनको मालूम नहीं तो ये कहते वो मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ वो बड़े बात है अब लोग तो बड़े शास्त्रार्थ के अभी भी है बहुत सारे लोग हैं इनके परंपरा को मानने वाले हाँ और वो बहुत बढ़िया व्याख्या करते हैं अब उनकी व्याख्या सुनेंगे तो ना ये सब आप बंद कर देंगे इतने सुंदर व्याख्या करते हैं कि आप पूरा विश्वास करेंगे कि ये बोल रहे सच है पूरा शास्त्र वजन भाषा वजन सब है उनके पास ऐसा और योग समाधि को मानते नहीं हो योग समाधि को बोलते वो जड़ समाधि है बोलते वो खाली आप जो है बैठे बैठे जैसे नशा करके कुछ हो जाता है इसी प्रकार कुछ होता है उसमें ये नहीं है और महर्षि जी ने जो निद्रा को वृत्ति बोला वो गलत है निद्रा में कौन सी वृत्ति है और शास्त्र का विरुद्ध है वो क्यों शास्त्र में वृत्ति नहीं है बोलते निद्रा में और महर्षि ने वृत्ति बोला निद्रा में वो के का नहीं होता है। लेकिन के वो, इन दोनों पर लेने को का है। वो आपने सच कहा योग सूत्र में ऐसा है निद्रा आलम्बन समाधि का अभ्यास का बताया सब कुछ है लेकिन वो वेदांत नहीं है ना वो अद्वैत ज्ञान में नहीं कहा वो तो उन्होंने एक टेक्निक बता रहा है जैसा यदा अभिमत ध्यान ये भी सूत्र बनाया अब आप यथा आपने ध्यान में कोई कहा नहीं कि टीवी नहीं देखना कहा है क्या तो बोलते हैं टीवी देखना आपको अच्छा लग रहा है सिनेमा देखना अच्छा लग रहा है तो उसी में भी ध्यान करो बोल दिया उन्होंने अब वो ठीक है उन्होंने यहाँ प्रक्रिया बताई है लेकिन उसका अर्थ ये नहीं है कि अब उसमें तामसी के, के विभाग नहीं करना वो तो बुद्धिमान सोच समझ करके करेंगे लेकिन उनका यह अर्थ नहीं है कि उन्होंने ये नहीं कहा कि मोबाइल में मत देखो और अभी मोबाइल में तो कितने लोग मेडिटेशन कर रहे हैं क्या अभिमन ध्यान तो फिर सबसे ज्यादा मोबाइल में होता रहता है वह देखते रहते हैं कितने घंटों तक और थकते भी नहीं है और बहुत अच्छा भी लगता है उनको तो ये ये सब है इसलिए उनका कहना क्या है ये जो आदि है सुश्रुप्ति वादी ये कहते हैं कि पतंजलि महर्षि द्वैधवादी थे और भाष्यकारने में कहा द्वैदावादी द्वैधावादी मतलब उनको हम अद्वैत में कॉट क्यों करेंगे तो द्वैदवादी है उनको तो अद्वैत नहीं अद्वैत जा, की जानकारी उनको नहीं है अब जो भी टेक्निक उन्होंने बताया वो उसमें संशोधन करना पड़ेगा बस ये yeah, ऐसा है इसलिए वो वही ज्ञान होता है प्रमाण है है इसके लेकर यही कहना चाहते हैं कि वेदा उपासीदा इत्यादि में जैसा एक आवृत्ति है उसी प्रकार है तो साधन को साक्षात उपलब्ध करने पर भी अधना फल अर्थापत्ति लब आवृत्ति फल के द्वारा संबंधित जो साधन है जिसकी आवश्यकता है उनका चिंतन करके निश्चय किया जाता है तदर्थापत्ति आयता चचिंता तद फलाध्याय संगदेव भाव इसलिए फल के विषय में चिंतन करते समय तत्संबंधी जो भी विचार साधन के संबंध में कहना चाहिए वो भी इधर होना अच्छा ही है ठीक ही है प्रथमाधिक विषय अनूद्य संशय अब प्रथमाधिकरण का विषय प्रस्तुत करके संशय का स्थान बता देते साधनु उभयदावदृष्टे श्रवणादि साधन संशय ये साधन जहां भी है दो प्रकार का देखा गया माने कोई कोई साधन है आवृत्ति के लिए दिखता है और कोई साधन एक बार के लिए दिखता है तो इसीलिए हो, होता है मुक्ति हेतु साधन श्रवणादिशु आवृत्ति अनुष्ठान साधना पादादि संगति यहां मुक्ति के हेतु आत्मज्ञान उस आत्मज्ञान के लिए साधन श्रवण मन इसकी आवृत्ति से अनुष्ठान करने पर वो साधन बन जाता है किस प्रकार बन जाता है यह विचार इस पाद में किया जाता है और इसके साथ जो प्रथम अध्याय इत्यादि का संगति है कि उसका उस ब्रह्म का ज्ञान इस साधन के द्वारा हो जाएगा कि यह साधन भी वहीं जाकर के जुड़ेगा पूर्व पक्षे पूर्व पक्ष में क्या है श्रवणादि नाम अदृष्ट ध्यान देना पूर्व पक्ष क्या सोचता है यह श्रवणादि जो है ना अदृष्ट साधन तो अदृष्ट साधन है तो एक बार करने से हो गया क्योंकि अदृष्ट साधन का अर्थ है एक बार श्रुति ने कहा तो एक बार करेंगे तो अदृष्ट उत्पन्न हो जाएगा उससे फल मिलेगा और सिद्धांत है तो दृष्टदा एवं तेषा फल प्रश्न पूर्व पूर्वक तो सिद्धांत में तो ये दृष्ट साधन है दृष्ट साधन मन इसका फल यही होगा यही होना चाहिए इसीलिए ये इसका फल के संबंध में विचार करना आवश्यक समझी करके किम प्राप्त इत्यादि से पूर्वादि ने कहा कि एक ही बार करने से हो जाएगा जैसे प्रयाजादि के समान तो प्रयाजादि क्या है कि यथा प्रयाजादय सकृद अनुष्ठिता दर्शपूर्णमास फलोपकारिण जैसे प्रयाजादि अंगयाग है एक बार अनुष्ठान करने पर यह दर्शपूर्ण के फल के उपयोग में आता हो गया उसका फल कंध्या तथा श्रवणादि प्रत्ययों भी सकृद अनुष्ठिता हेतु हे इति आवृत्ति अनर्थक्य विच्ञा यह पूर्व पक्ष का अभिप्राय है इसी प्रकार श्रवणादि भी एक बार अनुष्ठित करने पर फल प्राप्त कराएगा सम्यक ज्ञान को प्राप्त कराएगा इसलिए आवृत्ति अनावश्यक है इस विषय में भाषिकार अलग से आपको विस्तार से विचार करके सुनाएंगे अत्रा भवदू नामा इत्यादि में बहुत सुंदर विचार रखेंगे कि एक बार करने पर होता है नहीं, नहीं होता है उसका कारण क्या है इत्यादि सारे बता तो ये इसीलिए इसी कारण से माने नियम के अनुसार देखा जाए तो एक बार पर्याप्त है इससे शास्त्र का अर्थ हो जाए ठीक है ना दर्शन क्रिया साधनाकांक्षायां सहृद साधन उपदेशन नैराकांक्षे संभवती असहृद उपदेश अनुपत् तात्पर्य आवृत्त कल्प्य अब क्या करना है कि दर्शन क्रिया साधना ये पहले कहा आत्मावार द्रष्टव्या मान आत्मा को जानना चाहिए तो जानने के लिए साधन खोजने लग गया तो जानना चाहिए तो जानने के लिए क्या साधन है ऐसा पूछा क्या आत्मावार है अन्वेष्टव्य अन्वेषण करने के लिए क्या साधन है ऐसा पूछा तो पूछा तो साधन की आकांक्षा होने पर सगृदेव साधन उपदेश सेना एक बार साधन का उपदेश दे दिया वो उन्होंने पूछा कि दर्शन के लिए क्या साधन है आत्मा का दर्शन के लिए क्या साधन है शिष्य ने पूछा तो गुरुजी ने बताया स्रोतव्य श्रवण करना है मनन करना है लेकिन व्यासन करना हो गया उपदेश हो गया तो साधन की आकांक्षा पूरी हो गई ना हुई कि नहीं हुई पूरी हो गई पूरी, हो पूरी होने के बाद फिर किसके लिए वह आवृत्ति करे पुनः साधन होगी नहीं तो आकांक्षा को पूर्ण करने के लिए हम खोजते हैं उसके लिए अन्वेषण अन्वेषण होता अब आकांक्षा पूरी हो गई तो अन्वेषण भी पूरा हो जाता तो पुनः अन्वेषण करने के लिए कहा ही नहीं ना तो कैसे अन्वेषण करेंगे तो होता नहीं फिर शास्त्र का अनुसरण करने वाला ऐसा करेगा नहीं ये कहना चाहते पूर्व पक्ष तो इसलिए कहा कि साधन उपदेश से नैराकांक्षी नैराकांक्ष जब हो सकता एक बार करने पर ही आकांक्षा पूरी हो सकती है असकृत उपदेश अनुपमत्या असकृत उपदेश का कोई औचित्य नहीं है तात्पर्य आवृत्त हो तात्पर्य के आवृत्ति में यह असकृत उपदेश का कोई औचित्य नहीं असकृत स्वीकार नहीं करना चाहिए तथा शास्त्रार्थ कृदात तो। तभी शास्त्र का अर्थ यथार्थ किया हुआ होगा नहीं तो आप बार बार आवृत्ति करेंगे तो ये गलत है ऐसे आवश्यकता नहीं होगा ये कहा ननु इत्यादि शास्त्रार्थ क्रिया अच्छा तथा तो नशास्त्रार्थ क्रिया सियादी समुचिता श्रवणादीना साधनत्विया असकृत उपदेश उपपत्ते अविरोधा न आवृत्तौ तात्पर्य इत्या तब इसमें पूछा था बीच में कि ये जो तीन तीन बार तीन कहा है स्रोतव्य मंदव्य निर्द्याशित इसी से तो सारा मिला करके बार बार हो रहा है ना बोलते हैं ये तीनों साधनों को एक साथ लेना और तीनों साधनों को अलग अलग लेना यदि तीनों साधनों को एक साथ मिलाया जाता है तो समुचित्यवाद में ये तीन हो जाते मतलब तीन का समूह हो जाता है तीन का समूह हो गया ना तो तीन का समूह में तीन संख्या है वो बार बार दिखता लेकिन तीन का समूह ऐसा नहीं मानता इसको एक एक ही बार मानना ऐसा भी तो हो सकता है तो चार का उपदेश दिया जैसे चार व्यक्ति खड़े हैं चार का नाम लिया तो चार का नाम लेकर के चारों को बोला जाओ बोल दिया या चारों को भोजन करने के लिए बोला तो क्या होता है चार नाम लेने पर भी तान, चारों को कर किया जाता है मतलब उसको चारों को मिला करके समूह बना करके कार्य किया जाता है तो ये उस समूह में चार होगा ऐसा यहां भी हो सकता है एक युक्ति है न्याय में ऐसी युक्ति है तो कहते हैं समुचित्य श्रवणादि नाम साधनत्व दिया भी असकृत उपदेश उपपत्ते है अविरोधा इस प्रकार से भी असकृत उपदेश के उपबत्ति को हम लाया ला सकते हैं क्योंकि श्रवण मन निर्दयासन तीन साधन कहा तीनों साधनों को मिलाकर के लेंगे तो वो तीन संख्या में हो जाएगी तो ये आवृत्ति का लक्षण है ऐसा मान सकते तो आवृत्तो तात्पर्य इसलिए विरोधा ना आवृत्तो तात्पर्य इसलिए आवृत्ति में अन्य तात्पर्य नहीं है आवृत्ति में यहां तात्पर्य नहीं है ये समुचित्य लेने पर भी एक एक बार में तात्पर्य है बार बार करने में तात्पर्य समुचित्य लेता तो भी एक एक बार निर्विशेष ब्रह्म साक्षात्कार फलेशु श्रवणादिशु आवृत्ति मापाकृत्या अब कोई संगा कर सकता है कि भले ही निर्विशेष ब्रह्म साक्षात्कार के श्रवणादियों में आवृत्ति ना हो तो भी सविशेष ब्रह्म साक्षात्कार फल में आवृत्ति हो सकता है भंग्रह उपासना इत्यादि तो अहंग्रह उपासन शो आवृत्ति अपाह होती अहंग्रह उपासनादि में भी आवृत्ति नहीं है वो अहंग्रह आदि में भी आवृत्ति पूर्व नहीं मानता बोलते हैं वहां भी वेद इत्यादि एक-एक वचन का प्रयोग किया है इसलिए श्रवणोपासन में भी सबसे उपासनाओं में भी और निर्विशेष उपासना श्रवनादियों में भी आवृत्ति का कोई स्थान नहीं आवृत्ति नहीं करनी चाहिए ये पूर्व हुआ आगे ठीका देती श्रवनादिना अहंग्रह उपासनाम जो प्रयाजादिव अनुष्ठान अदृष्टता प्राप्तम ये पूर्वक्ष में दो बातें एक तो श्रवणादि का एक एक उपदेश होने पर एक बार करना और वो प्रयाज आदि के समान एक बार करने से ही उसमें अदृष्ट फल मिलेगा ये अदृष्ट फल के लिए है श्रवणाथ दृष्ट फल के लिए नहीं तब ये सिद्धांत में कहा एवं प्राप्ते भ्रूम प्रत्यवत्ति ही कर्तव्या कहते हैं प्रत्यय की आवृत्ति करनी चाहिए प्रत्यय मैंने ज्ञान विचार जो श्रवणादि से प्राप्त ज्ञान है श्रवणादि संबंधित ज्ञान है उसको प्रत्यय कहा जाता है श्रवणादि में भी होता है क्यों असकृत उपदेशात्ता आकर असकृत उपदेशा बहुत बार उपदेश दिया कैसे उपदेश दिया बोलते स्रोतव्या मंदव्योदिध्यासित व्यति एवं जातीय प्रत्यवर्ति सूजयती पूर्वादी ने क्या कहा ये एक एक बार कहा एक एक ही है एक बार श्रवण एक बार मनन एक बार निध्यासन अभी उसी वाक्य में से बार बार निकालना है हमको तो और कोई वाक्य नहीं वाक्य तो यही है ना तो बोलते अभी देखिए कैसे निकालेंगे इसमें से बार बार निकलेगा कैसा तो बोलते जातीय जो वाक्य है इसी में से असकृत उपदेश असकृत उपदेश दिखाई पड़ता है आपको दिखाई नहीं पड़ते हमको दिखाई पड़ता असकृत तो प्रत्य उपदेश प्रत्यय आवृत्ति में सूचे दी ये असकृत उपदेश प्रत्यय की आवृत्ति को दिखाता है तो बोलेगी ननू उक्तम यद शब्दमेव आवर्त ना अधिकम यह तो हमने कहा था आप क्या बता रहे हमने अभी अभी बताया था कि एक बार बोला तो एक ही बार करना चाहिए तो श्रवण मन निध्यासन एक, एक बार उपदेश दिया शास्त्र ने तो एक, एक बार करना चाहिए ये हमने कहा ना जितने शब्द हैं उतने तो यद शब्द मेंवा यावत्त शब्दमेवा जितने मात्रा में शब्द है उतने मात्रा उतने आवर्तन करना चाहिए अधिक नहीं करना चाहिए अभी अभी हमने बताया आप तो हमने एक बार के लिए जो जहां कहा वहां से आप बार बार की निकाल रहे हैं? कैसे निकाला आप? ये पूछ रहे हो तो बोलता है ना देखो ये जो है ना आपकी बुद्धि समझने में फेर आप जो समझते हैं वो ऐसा नहीं इसका रहस्य कुछ और है क्या है दर्शन पर्यावसानवादेशा ये सब किसके लिए उपदेश दिया था द्रष्टव्य पहले कहा तो आत्मा को देखना चाहिए ये कहा तो देखना चाहिए मतलब जब तक देखा जा सकता देखा जाएगा तब तक करना पड़ेगा ना देखना तो लक्ष्य है अब वो एक बार में प्राप्त होता है दो बार में प्राप्त होता है कि दस बार में प्राप्त होता है अनेक जन्म में प्राप्त होता है और जब तक वो द्रष्टव्य नहीं होगा प्राप्त तब तक, तक करना चाहिए यही चुज का अर्थ है इसीलिए दर्शन पर्यावसान है उसका फल ये आप जैसा बोल रहे हैं अदृष्ट फल नहीं है एक बार कर दिया तो हो गया फल मिल जाएगा ऐसा नहीं है जैसा आप एक बार संध्या में माला घुमा देते हैं एक माला घुमा दिया हो गया वो बन गया फिर उसके बाद आवश्यक नहीं जितना करने के लिए बोला एक सौ आठ बोल कर दिया हो गया तो पुण्य हो गया ऐसे होकर मानते हैं इसी प्रकार दर्शन पर्यावसान ही है तो जब तक दर्शन नहीं हुआ तब तक इसका ही आवृत्ति करना और कोई आ, इसकी आवृत्ति होगी और कोई उपाय नहीं क्योंकि दर्शन पर्यवसानी ही श्रवणादि ने आवर्त्य मानानी दृष्टार्थानी भवंती ये देखिए वो पूर्व क्या अदृष्टार्थ में बोल रहा था उनके उद्देश्य से जो श्रवणादि करेंगे कि एक पुण्य होगा अदृष्ट होगा पर बाद में फल होगा उसका ऐसा था उनका वो मैंने अभी श्रवण किया आपने उसका एक अदृष्ट बन गया उससे फिर बाद में आत्मा का दर्शन कभी न कभी होगा फलस्वरूप होगा किंतु ऐसा नहीं है यहां तो दर्शन पर्यवसान ही जब तक दर्शन नहीं होगा तब तक श्रवणादियों का आवर्तन करते रहना पड़ेगा यदि आजीवन भी दर्शन नहीं हुआ तो आजीवन भी पढ़ते रहना पड़ेगा ब्रह्मसूत्र गीता भाष्य सर्व सब करते रहना पड़ेगा जब तक नहीं होगा तब तक, तक करते रहना पड़ेगा ये हमारा सिद्धांत है इसलिए आसुप्तेर आमृदय कालम नए वेदांत चिंताया कई लोग यहां आते हैं जो नए नए आते हैं वो पूछते हैं कि आपका यहाँ का वो जो कार्यक्रम है कैरिकुलम वो कब समाप्त होता है कितने समय में समाप्त होता आया पढ़ लिया दो साल में एक साल में पांच साल में कई बार पूछते हैं तो हमने फिर सोचा कि ये तो कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा उनको ऐसा बोले कि नहीं आजीवन करना चाहिए बोलने पर वो तभी निकल जाता है ये तो पता नहीं क्या और अच्छा आजीवन करने के बाद होगा क्या ये भी गारंटी नहीं हम पहले बोलते हैं कि आजीवन करिए होगा कोई गारंटी नहीं इसलिए हम पैसा भी नहीं लेते यदि आप पैसा लेके रजिस्टर करके दस रुपया जमा किया या एक लाख रुपया जमा किया उसके बाद में फिर आप बोले कि नहीं आजीवन करते रहना पड़ेगा फिर ठीक होगा करके गारंटी भी नहीं है ऐसा तो होगा नहीं इसलिए हम फ्री में रखा हमारा पूरा फ्री है ये अध्ययन जो भी होता है अध्ययन फ्री है तो फ्री में रखा है जो आएंगे आएंगे तो वो पूछेंगे जरूर ऐसा कोई नहीं होता है कि जो नहीं पूछता वो आजीवन करने को तैयार होकर एक भी नहीं आते वो आते हैं कुछ समय के लिए कुछ समय इधर उधर से कैसे भी जुगाड़ करके आते हैं आकर के बोलते हैं हमें दो साल में पूरा प्रस्थान कर ये दो साल बहुत होता है उनके लिए फिर हम बोलते हैं दो साल में तो मुश्किल है चार साल में तो हो सकता है तो चार साल के लिए बोले नहीं चार साल में जैसा आप करेंगे वैसा होगा तब तो फिर और डाउन हो जाएगा अब चार साल मतलब चार साल में आप सारा पढ़ा के पूरा करेंगे ऐसा उन, उनकी इच्छा है तो हम कहते हैं चार साल में हम ये भी गारंटी नहीं करते हैं कि चार साल में पूरा पाठ चलेगा और चार साल में पूरे विषय को पूरा करेंगे ये नहीं है और इसमें क्या है पढ़ाने वाले के ऊपर आधारित तो है ही उसी प्रकार पढ़ने वाले के ऊपर भी आधारित ये समझ लो आपने छह महीने में लघु पूरा किया व्याकरण पूरा किया तो आपको अच्छा है फिर जल्दी आप आगे बढ़ सकते हैं। अब दो तीन साल से भी आप व्याकरण पूरा नहीं किया चार साल में पूरा नहीं किया तो फिर क्या होगा व्याकरण पूरा नहीं किया तो आगे बढ़ेगी कैसे तब तो समझ में आएगा कैसे फिर उसके बाद न्याय पढ़ना ये पढ़ना तो सारा करके व्याकरण पढ़ के न्याय पढ़ के तैयार होने में तो पंद्रह सोलह साल ऐसे निकल जाए अब इसके बीच में थोड़ा बहुत यह विचार किया तो हो गया तो अच्छा है ये नहीं हुआ तो नहीं हुआ द्वादश वर्ष ही व्याकरण हम अध पहले का जो वैयाकरणी बनने थे बारह साल में व्याकरण केवल व्याकरण शास्त्र का अध्ययन करते पहले ऐसा होता था कि हमने यहां सुना है हम आम जब आए थे तब तक बदल चुका था लेकिन पहले ऐसा था जब व्याकरण पूरा नहीं होता है तब आगे पाठ में आप बैठ ही नहीं सकते आपको परमिशन नहीं मिलेगा तो व्याकरण होने के बाद में फिर न्याय करेंगे मीमांसा करेंगे दर्शन शास्त्र का जो भी होगा दो तीन साल में चार साल में जो होगा होने के बाद में आपको फिर तत्वबोध पढ़ाया जाए फिर वहां से जाके फिर वेदांत शुरू करेगा फिर जान तक जाना जाएगा तो सारे करने में कितना समय लगेगा तो ऐसा करके होता है ये कोई बोलेंगे तो कोई विश्वास नहीं करते तो इतना क्या करते है? अब हमारे तो तो तो तो ग्रंथ निकाल करके देखो बड़े बड़े ग्रंथ और जब गीता के पुस्तक देते ना जो गीता छोटी सी पुस्तक है वो पुस्तक देते इतना ही रहता इतना इतना मोटा होता मतलब 200 पेज के आसपास है तो जो आजकल ग्रेजुएट करके जो बड़े इंजीनियर वो सब पढ़ के आते हैं। वो तो इतने इतने मोटे मोटे किताब करके आते हैं। वो ये छोटी किताब लेकर कह रहे हैं ये ये किताब एक एक साल तक हम इसी को पढ़ेंगे ऐसा तो वो, वो इतना मोटा किताब होगा जो हम इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं उसमें पढ़ते, हैं। तो पढ़ते हैं इतना मोटे मोटे किताब तो इतने छोटी से किताब एक साल तक पढ़ेंगे ऐसा होता है वो अब तब जब शुरू करता है तो पता चलता है कि ये बा तो देखने में इतना छोटा है कि पूरा कैप्सूल है वो खोलते खोलते ऐसे उसी में से बहुत जानवर ऐसे निकलेगा, होते जो आप अंदर अटा करते रहेंगे तो फिर वो ऐसा हो जाता है तो बाद में पता चलता है जब तक संधि प्रकरण पूरा हो जाता है तब पता चलता है अरे बाप रे भाई ये तो एक तो वाला नहीं है ये तो छोड़ना पड़ेगा अब तो मैं आप, आप लोग भी बात कर रहे हैं हमारी भी बात ऐसी थी हमने भी जब शुरू किया था ऐसे सोचा रहे ये तो बहुत छोटी किताब है तो ऐसे ही हम छह में खत्म कर देते हैं जो शुरू किया था पता चल रहा बाकी लोग अरे बाबरे कहा बस गया ये तो अभी इतने समय में संधि प्रकरण हुआ तो बाकी का क्या होगा अब देखते हैं एक एक प्रकरण इतना इतना लंबा लंबा लंबा सूत्र है उसमें है वो है तो छोड़ने को मन आता है वही करके छोड़ने का होता है ऐसा डर जाते तो ऐसे में शुरू होता है बाद में धीरे धीरे करके जब पूरा हो जाएगा तब तक बहुत समय का अब यहां आवृत्ति नहीं करना बोलने से कोई मतलब है क्या आवृत्ति किए बिना तो कुछ होने वाला नहीं आवृत्ति तो करना पड़ेगा क्यों फल चाहिए तो आपको आवृत्ति करना पड़ेगा कुछ फल ऐसा है एक बार में होता है ठीक है अब कुछ फल ऐसा एक बार में नहीं होता तो आवृत्ति करनी पड़ेगी आवृत्ति करते रहो तो हो जाएगा इसीलिए दर्शन पर्यावसान ये ध्यान में रखिए हमें प्रयोजन क्या है ये पढ़ने से कोई पढ़ना प्रयोजन नहीं है हम यहाँ कोई ग्रेजुएशन करने के लिए नहीं आए हैं हम तो आत्मा के दर्शन के लिए आए हैं तो दर्शन जब तक नहीं होगा तब तक करते रहना है इस जन्म में हो अगले जन्म में हो हम तब तक इंतजार करते रहेंगे लगे रहेंगे है ना इसलिए दर्शन पर्यवसानी ही श्रवणादीनी आवृत्त माननी कब तक आवर्तन करने चाहिए इनको दृष्टार्थानी भवन जब तक वो दृष्ट फल नहीं प्राप्त हो तब तक आपको उस उपनिषद का अर्थ ज्ञान हो गया तो उपनिषद आपके लिए पूरा हो गया फिर उसकी आवृत्ति आवश्यकता नहीं तो पूर्ण अर्थ ज्ञान होने तक उसकी आवृत्ति करना और उस अर्थ ज्ञान का प्रयोजन है ब्रह्मात्म ज्ञान जो आत्मा का दर्शन है तब तक उसकी आवृत्ति मनन चिंतन निर्ध्यासन के माध्यम से वो रहना आगे भाषिकार कहेंगे ये जो श्रवण मनन निध्यासन शब्द से ही आवृत्ति का अर्थ निकलता है क्योंकि जिसका श्रवण किया उसका ही तो मनन करेंगे जो श्रवण किया उसको छोड़ करके कोई और मनन करेंगे क्या तो जब श्रवण किया हुआ का मनन करता है तो श्रवण के ही विषय को आप मनन कर रहे हो तो आवृत्ति तो अपने आप हो गया फिर मनन कर करने के बाद एक अंश द्वितीय आंश तृतीय अंश ऐसे आंशिक रूप से होता तो उसके बाद जो मनन किया उसी का आप निध्यासन कर रहे हो तो वैसे भी आवृत्ति ही उसको मानी जाएगी इस प्रकार से निश्चय करेंगे आगे हाश्य फिर पूर्णमीदर्णा पौर्णमुदश्य पूर्णस पूर्णस्य पूर्णमादाय ओ शाति शांति शांति कृमराज की